रूपत्वात्मकं यथ सामान्यम तत्प्रत्यक्ष मूल में दिया रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष सामान्य में क्या समास है उसको दिखाते हैं रूपत्वात्मकं यथ सामान्यम तो क्या समास हुआ रूपत्वात्मकं यथ सामान्यम जैसे कहते हैं ना मृदात्मकं यह घट मृद घट तो यहाँ क्या समास होगा कर्मधारे जो मृद है मृदात्मक मृद रूप ही है वो है कर्मधारेमको मतलब तदरूप नीलात्मक उत्पल अर्थात नील, नील रूप जो उत्पल है नील रूप अर्थात नील ही जो उत्पल है रूप यहाँ आत्मक अर्थात तदरूप प्रत्येक वो तो है कि जैसे कहेंगे क प्रत्यय आने का वहाँ प्रकरण देखना पड़ेगा जैसे कहेंगे की ना, ना यहाँ रूपत्वात्मकम यम रूपत्वात्मकम में बहुप्री है किंतु तो रूपत्वात्मकम और सामान्यम ये दोनों में कर्मधारय है रूपत्वात्मको न बहुप्री है रूपत्व आत्मा स्वरूपम यस्य सामान्यस्य तत्साम तत्प्रत्यक्षे उसका तस् प्रत्यक्षे इत्यथ अत्रपि चक्षुसा इति अनुते यहाँ भी चक्षुसा इस प्रकार की इति अनुसज्य क्योंकि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षी जैसे पहले घट प्रत्यक्षी जनने चक्षुसा दिया था वही चक्षुसा का यहाँ भी अनुसंग अनुसंग इसका अनुवर्तन कर लेना है तथा तो ये जो रूपत्व है वो द्रव्य है ना द्रव्य समवैत है न द्रव्य समवेत समवेत है द्रव्य समवेत इसलिए सामान्य लक्षण कह देते हैं द्रव्य समवेत समुष राशन ग्राण स्पर्शन मानसेश समेत समवाय एव सन्निक्रव्य समय समवेत उसमें समवेत तो।, तो कौन हो गए कहते हैं चाक्षुष चाक्षुष अर्थात चक्षुषा गृह थे द्रव्य समवेत समत चाक्षुष चक्षु के द्वारा किसका ग्रहण होगा कौन है द्रव्य तो तो समवेत समबेत चक्षु के द्वारा ग्रहण होगा रूपत्व तो. तो हो जाएगा अच्छा <laughs> जा आगे ने ने रासन रसत्व इस प्रकार घ्राणजम गंधत्व स्पर्शन स्पर्शत्व शीतत्व आगे मानस द्रव्य समवेत समवेत मानस प्रत्यक्षा द्रव्यत्व ओ, ओ मानस कैसे होगा द्रव्यत्व मन के द्वारा दिखा जाता है वो तो हाँ सुख शुका? सुख हाँ सुखत्व दुखत्व क्योंकि द्रव्य हो गया आत्मा आत्मा में समवेत हो गया सुख उसमें समवेत तो हो जाएगा सुखत्व तो द्रव्य समवेत तो समवेत हो जाएगा सुखत्व दुखत्व ये के द्वारा प्रत्यक्ष आत्मा और आत्मा समवासमन तो से समय समन से सुखत्व द्रव्य का सम्वाय होगा या मन का सम्भव होगा मन से ना ना। द्रव्य और संयोग मन द्रव्य है आत्मा द्रव्य है दोनों का बीच में संयोग होगा आगे मन आत्मा में रहेगा सुख समवाय समय इसलिए सुख तक पहुंचने के लिए संयुक्त समवाय अभी सुख में रहेगा सुखत्व तो जाति वहां तक पहुंचने के लिए संयुक्त समवेत समवेद ये होगा इस प्रकार की ये चाक्षुष राशन ग्राण ज मानस ये पांच दे दिया केवल इसमें श्रावण नहीं है क्योंकि श्रावण के द्वारा कोई द्रव्य समवेत समवेत इसका और कोई ये ग्रहण नहीं होगा मतलब यहाँ संयुक्त नहीं आएगा क्योंकि श्रावण में तो समवेत समवाय आएगा शब्द जाति के लिए अच्छा पूर्व पक्षी कहता है कि अथ द्रव्य तत् समवेत द्रव्य प्रत्यक्ष के लिए क्या सन्िक होगा और द्रव्य समवेत के लिए संयुक्त समवाय पूर्व पक्षी कहता है कि अब ये दोनों को क्यों मानते हैं आपको अभी संयुक्त तो समवेत तो समवाय तो ये तो मानना होता है तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि एक ही से ही तीनों का काम चले है कहेंगे अगर आप संयोग नहीं मानेंगे घट को कैसे देखेंगे पूर्व पक्षी कहेगा कि घट किसमें समवेत है घट किसमें समवाय समझ से रहेगा कपाल कपाल किसमें समवाय समझ से रहेगा कपालिका में अभी चक्षु का संयोग कपालिका के साथ हो जाएगा जी उसमें समवय तो कौन होगा कपालिका में कपाल कपाल उसमें समवय तो कौन होगा तो संयुक्त समवय समवाय समय घट का प्रत्यक्ष हो सकता है अच्छा अभी घट का रूपो तो इसको अभी हम क्या समझ से देख रहे हैं संयुक्त समवाय अगर संयोग कपाल के साथ मानेंगे तो कपाल हो गया चक्षु संयुक्त उसमें समवाय कौन होगा घट और उसमें समवायं से रूप तो संयुक्त हो गया कपालिका समवयत हो गया घट उसमें समवाय संबंध हो जाएगा घट रूप में तो संयुक्त संयुक्त समवयत समवाय से घट रूपों भी हो जाएगा अब एक सीढ़ी नीचे उतर जाइए और जाना है दो सीढ़ी नीचे उतर जाए घट को देखना है दो सीढ़ी नीचे ऊपर नीचे आ जाए घट रूपों को देखना है एक सीढ़ी नीचे आ जाए कपाल में संयोग कर दीजिए तो हो जाएगा तो फिर तीन मानने का क्या जरूरत है एक से ही काम चलेगा तो इस प्रकार की पूर्व भी शंका कर रहा है अर्थ द्रव्य तत् समवेत प्रत्यक्ष दोनों में जब हम द्रव्य के लिए संयोग और तत् के लिए संयुक्त तो समवाय मान रहे थे ये दोनों में भी संयुक्त समवेत समवाय एवं सनिकर्षो अस्तु ये सन्निकर्ष हो नैवम न पूर्व पक्षी सिद्धांति कि ये बात ठीक नहीं है क्यों पंक्ति दिया है ईश्वर आत्मा देह ऐसे दिया है ना ईश्वर शब्द को काट देना है आत्मा आत्मादेय के आगे आ लिख देने से चलेगा आत्मा आत्मादे आत्मादे है कहीं पाठभेद है आत्मा सुखादेय आत्मादे अनध्यक्षत्व प्रसंगा अन्यक्षात अप्रत्यक्ष अध्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष अगर आप संयुक्त समवेद तो समवाय मानेंगे घट का चक्षु, प्रत्य। चक्षु से प्रत्यक्ष के लिए आप कपालिका में संयोग कर लेते हैं कपालिका हो गया घट का उपादान का उपादान आप दो सीढ़ी नीचे चले गे? इस प्रकार के जब आप आत्मा का प्रत्यक्ष करने जाएंगे आत्मा का अवयव कौन है घटका अवयव कपाल है yes. कपाल का अवयव कपालिका है अब दो अवयव नीचे चलेंगे ऐसे जब आत्मा का प्रत्यक्ष करेंगे संयुक्त समवयता समवाय से आत्मा का अवयव का अवयव खोजना पड़ेगा कोई है नहीं है तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा आत्मा में सुख समवाय समय रहता है अगर आप सुख को संयुक्त समवेत तो संवाय से देखने चाहेंगे तब तो आत्मा का अवयव में संयोग मानेंगे तो आत्मा का अवयव में संयोग उसमें संवाय समवाय समग से आत्मा उसमें संवाय समझ से सुख समग कित तो आत्मा का अवयव है क्या नहीं है तो नहीं होने से आत्मा और सुख का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाएगा ये दोष आएगा सिद्धांत के तहत आत्मा दे कहीं आता है आत्मा आत्मा आदिपद्य से सुख इत्यादि प्रत्यक्ष नहीं होगा सुखत्व हो का तो प्रत्यक्ष हो जाएगा क्योंकि आत्मा के साथ संयुक्त उसमें सुख समय तो उसमें तो समभा से सुखत्व सुखत्व का अनुभव तो हो जाएगा किंतु तो आत्मा और आत्मा सुख सुख इसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा इसलिए मानना पड़ेगा इसको एक नंबर से हेतु से नहीं होगा ईश्वर क्या ना नया एक लोग ईश्वर का प्रत्यक्ष मानते ही नहीं ईश्वर और न ना ना इसे नहीं ईश्वर का प्रत्यक्ष होता ही नहीं अगर हम संयोग सन्निकर्ष मान लेंगे तो भी ईश्वर का प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है तो इसलिए ईश्वर का तो जिसका प्रत्यक्ष होता है कहेंगे ये नहीं मानेंगे तो ये नहीं हो पाएगा मानने से प्रत्यक्ष हो जाएगा किन्तु ईश्वर का जो प्रत्यक्ष ही नहीं होता है फिर क्या बात आत्मा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है नया एक मत में होता है सुख का होता है किंतु अगर आप संयुक्त और संयुक्त समवाय नहीं मानेंगे तो ये दोनों का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा किंतु ये दोनों का मान लेने पर भी ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा इसलिए मानने का नहीं मानने का कोई ईश्वर के साथ संबंध नहीं है न्यायिकों का मत में ईश्वर और पर इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है केवल सो आत्मा का ही प्रत्यक्ष होता है इसको एक नव टिप्पणी दे दिया आप लोग तो पढ़ करके समझ जा सकते हैं आगे श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्नीकर्षा कर्ण विवरवर्त्याकाश सेोत्रवात शब्द आकाशगुण गुणगुणिश शब्द शब्दसाक्षात्कारे जनन श्रोत्र के द्वारा शब्द साक्षात्कार करने में तो ये पदकृत्य में देते हैं आगे के आगे पदकृत्य देते हैं देखिये पदकृत्य नीचे दिया है समवाय सन्निकर्षम उदाहरती श्रोत्रेण ये दिया ना नीचे उसके आगे जननीय शेष स्रोत्रेण शब्द जोड़ करना है श्रोत्रे के द्वारा जब शब्द का साक्षात्कार होगा तो समवायिक क्यों क्यों? कहते हैं करण विवरवर्ती आकाश को स्रोत्रेंद्रिय कहा जाता है तो स्रोतेंद्रिय स्वयं ही आकाश है और शब्द से आकाश गुणत्व शब्द आकाश में रहेगा आकाश का गुण है गुण गुणिन समवाया गुण और गुणी ये दोनों में परस्पर में समवाय संबंध होते हैं इसलिए श्रोत ही स्वयं आकाश हो गया और उसमें शब्द समवाय सम्बन्ध से रह जाएगा आगे शब्दत्व साक्षात्कार समवेत समवाय सन्निकर्षः शब्द साक्षात्कार समवेत समवायिक समवेते शब्दे समवेते शब्दे शब्द समय शब्दत्व साक्षात्कार शब्दत्व का साक्षात्कार होने में समवेत समवाय सर्ष समवाय क्यूँकी शब्द शब्दत्व किस में रहेगा शब्द में शब्द कहाँ रहेगा श्रोत इंद्र में अभी स्रोत इंद्रिय और शब्द के बीच में क्या सनिकर्ष होगा समवाय तो इसलिए शब्द में जो शब्दत्व तो रहेगा वहां पहुंचने के लिए समवेत समवाय हो जाएगा सनिकर्ष इसको आगे स्पष्ट करते हैं स्रोत्र समवेद शब्द स्त्रोत्र में समवेत हो गया शब्द उसमें शब्दत्व से समवाय है मैं नु स्रोत्र शब्द यो कथम समवाय अपेक्ष प्रति तम उपाध्य दर्शे थे और शब्द ये दोनों का बीच में समवाय कैसे होगा क्योंकि इंद्रिय में ये अर्थ कैसे सिधार हो जाएगा अब तक तो कहीं नहीं देखा गया था अब तक आप सब कहते थे कि इंद्रिय से अर्थ अलग है उसके साथ संयोग इत्यादि होकर के जाता था इसलिए कहते हैं स्रोत शब्द में सीधा समवाय कैसे हो जाएगा इति अपेक्ष मणम कर्त अपेक्षा करने वाले को तम उपपाद्य उसका उपादन करके दर्शयति दर्शयती है अथ समय से नित्य शब्द प्रत्यक्षे को व्यापार इति समवाय नित्य होने से दूसरा प्रश्न है ये तो तम तो उपाद्य दर्शे थी ये मूल में ऊपर में कह दिया करण विवरवर्ती आकाश सेवा शब्द से आकाश गुणत्वात गुण गुणीन संवाया अर्थात उपाद्य उसका उपादन करके उपादन करके अर्थात ऐसा कथन करे जैसे दूसरे को ग्रहण हो जाए इसको उपपादन कहेंगे तो उपादन करके दिखाए मूल में कहा करुण विवरोवर्ती आकाश उसको स्रोत्र कहेंगे आगे पद व्यक्ति में अतः समवाय नित्यत्वेन, नित्यत्व समवाय नित्य होने से शब्द प्रत्यक्ष के लिए क्या व्यापार होगा अभी शब्द प्रत्यक्ष के लिए कारण कौन हुआ स्रोत और जो कारण होगा उसको कहेंगे कि ये व्यापार तो असाधारण कारण तो असाधारण कारणम तो ठीक है स्रोत्र हो गया किंतु तो व्यापार कौन होगा ताकि स्रोतेंद्रिय व्यापार अवध बनेगा तो व्यापार वाला भी होना चाहिए तो उसमें व्यापार क्या होगा ताकि ये स्रोत्रेंद्रिय कर्ण बनेगा व्यापार अवध होकर के प्रश्न करने वाला का ये अभिप्राय है समवाय से नित्यत्व है ना समवाय से नित्य हुआ तो इसलिए व्यापार क्या होगा कहेंगे व्यापार क्या नित्य नहीं होंगे व्यापार का लक्षण क्या है व्यापार का लक्षण द्रव्या द्रव्य नहीं तजन्य जनक तत्पद से कर्ण कुठार इत्यादि जो भी है अभी तजन्य व्यापार जो होगा तजन्य होगा तो जन्य होने से नित्य होगा ना जन्य होगा जन्य हुआ अभी समवाय जन्य है क्या तो पूर्व पक्षी कहता है कि अतः तो समवाय से नित्यत्व है ना समवाय से तो नित्यत्व तो समवाय अगर नित्य हो गया अभी स्रोतेंद्रिय में शब्द रहा दोनों का बीच में जो सन्निकर्ष हुआ वो तो नित्य हो गया नित्य होने से वो तो व्यापार नहीं बन पाएगा अभी स्रोतेंद्रिय व्यापार तो कैसा होगा किसको व्यापार बनाएंगे ये संशय हुआ क्योंकि नित्य कोई व्यापार नहीं होंगे शब्द प्रत्यक्षे को व्यापार को ऊपर का टोपी थोड़ा कम होता है को व्यापार इति चेत सिद्धांत ही उत्तर देता है शब्द को ही व्यापार मान लीजिए आपको शब्द का प्रत्यक्ष होता है वो शब्द कहाँ रहेगा स्रोत्र में वो जन्य है श्रोत्र जन्य है क्योंकि स्रोत्र में ही समवाय समय उत्पन्न होता है स्रोत्र जन्य सती श्रोत्र जन्य कौन हुआ शब्द ये द्रव्य अन्य है गुण है तो द्रव्य अन्य सती श्रोत्र जन्य सती श्रोत्र जन्य होता है श्रावण प्रत्यक्ष जो ज्ञान वो ज्ञान का जनक ही शब्द विषय ये जो शब्द हुआ वो स्रोत्रेंद्रिय भ्णा। से जन्य हुआ और स्रोत से होने वाला जो श्रावण ज्ञान उसका जनक भी हुआ तो इसलिए शब्द ही व्यापार बन जाएगा और ये शब्द शब्द वाला है है्रोतेंद्रिय तो कारण ये जो व्यापार हो करेगा तो व्यापारण कारणम ऐसे ही हो जाएगा तो शब्द इस शब्द को आप व्यापार मान लीजिए ये प्रथम ये समाधान दिया सिद्धांति दूसरा कहते हैं अथवा स्रोत्र मन संयोग व श्रोत्र मन संयोग ये जन्य है और ये श्रोत्र जन्य है श्रोत्र श्रोत्र का साथ आकाश इंद्रिय आकाश है द्रव्य है उसके साथ मन का संयोग होगा मन भी द्रव्य है तभी तो श्रोत्र आकाश रूपों का द्रव्य है और वो इंद्रिय है इंद्रिय के साथ मन का संयोग होना पड़ेगा कोई भी ज्ञान होने के लिए विषय के साथ इंद्रिय का संयोग इंद्रिय का मन के साथ संयोग मन का आत्मा के साथ संयोग इतने सारे होने पर ही जाकर के अर्थ का ज्ञान होगा द्रव्य मतलब अर्थ और इंद्रिय इनका बीच में तो अर्थ क्या क्या है उसी अनुसार इन शनिकर्ष बदलेगा किंतु इंद्रिय इंद्रिय सब द्रव्य है तो इंद्रिय के साथ मन का मन भी द्रव्य है तो इंद्रिय और द्रव्य में क्या संबंध होगा इंद्रिय द्रव्य है सही संयोग हो जाएगा इंद्रिय सब द्रव्य है मन भी द्रव्य है आत्मा भी द्रव्य है तो इंद्रिय और मन और मन और आत्मा ये दोनों का बीच में क्या संबंध होगा ये सब संयोग ही होगा तो इसलिए ये जो इंद्रिय और मन का संयोग हुआ ये इंद्रिय जन्य है इंद्रिय नहीं रहेगा तो इंद्रिय मनो संयोग नहीं होगा तो इसलिए ये जो मन और श्रोत इंद्रिय का संबंध हुआ संयोग संबंध हुआ ये श्रोत्रजन्य है और श्रोत्रजन्य जो शब्द ज्ञान होगा उसका जन है श्रोत्र और मन का संयोग श्रोत्र मन संयोग नहीं होगा तो शब्द ज्ञान नहीं होगा श्रोत्र और मन का संयोग नहीं होगा इंद्रिय मन का संयोग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा तो इसलिए ये जो श्रोत्र और मन का जो संयोग हुआ ये स्रोत्रजन्य है श्रोत्रजन्य शब्द ज्ञान का जनक है और ये एक संयोग है श्रोत्र मनो संयोग द्रव्य अन्य है उनसे व्यापार का लक्षण घटेगा स्रोत्र संयोग में श्रोत्र मनो संयोग तजन्य अर्थात स्त्रोत्रजन्य जो शब्द ज्ञान जो फल जो कार्य यहां शब्द ज्ञान हुआ कार्य उसका जन उसका जनक है जो श्रोत मनोसंयोग मनोसंयोग नहीं होगा तो शब्द ज्ञान नहीं होगा तो शब्द भी श्रोत्रजन्य है और श्रोत्र मनोसंयोग ये भी श्रोत्रजन्य है शब्द भी शब्द ज्ञान के प्रति कारण है और श्रोत्र मनोसंयोग ये भी शब्द ज्ञान के प्रति कारण है तो होने से दोनों में व्यापार का लक्षण घटेगा आप शब्द को मान सकते हैं व्यापार अथवा स्रोत्र मन संयोगों का व्यापार मान सकते हैं वा इति गृहाण ऐसे ग्रहण करिए हलह स्नह सान तो ये सूत्र से गृहाण रूपवंत है इति आगे श्रोत्रेण जननीय इति अनुकर्ष शेष ये जो शब्दत्व साक्षात्कारे दिया यहाँ स्रोत्रेण इति ऊपर से आप अनुवर्तन कर लेंगे अनुकर्षण कर लेंगे ऊपर में है श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार तो वहां से स्रोत्रेण का अनुकर्षण कर लेंगे अनुवर्तन कर लेंगे और ऊपर में जननीय का जननीय शेष कहा था स्रोतण शब्द साक्षात्कारे जननीय तो जननीय ऊपर में नहीं है तो इसलिए उसका अनुवर्तन तो नहीं कर पाएंगे इसलिए कहते हैं कि शेष शेष अर्थात तो वाक्य शेष जोड़ लेना चाहिए ऊपर में तो केवल जननीय शेष नीचे में तो श्रोतण का अनुवर्तन करेंगे जननीय का शेष इसलिए दे दिया जननीय अनुकर्ष शेष एक नंबर टिप्पणी श्रोत्रेण इतिशी अनुवर्तनम अनुकर्ष जननीय तु तो शेष स्पष्ट करके दे दिया अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य सन्निकर्षः अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य विशेष सन्निकर्षः अभाव प्रत्यक्षे अभाव का प्रत्यक्षे बनने के लिए विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षः विशेषण विशेष्य भाव या तो विशेष्य भाव अथवा विशेषण भाव भाव शब्द का अर्थ भाव शब्द को हम तव अथवा तल प्रत्यक्ष कहते हैं अर्थात विशेषणता अथवा विशेष्यता यही ही सन्निकर्ष होगा अभाव तो प्रत्यक्ष के लिए विशेषणता अथवा विशेष्यता यही सन्निकर्ष होगा तो ये विशेषणता अथवा विशेष्यता ये क्या चीज है अच्छा आगे पदवृत्ति में थोड़ा देंगे वहां विचार कर लेंगे ये जो पर अच्छा वो भाव, पर। भाव। घटा भाववत भूतलम ते घटा भाववत भूतलम इतना कहेंगे तो इसमें विशेष्य क्या है घटा और घटा भाव इसमें विशेषण हो गया तो इत्यत्र भाव हो गया विशेषण उसमें क्या रहेगा विशेषण में क्या रहेगा विशेषणत्व विशेषणता चक्षु संयुक्त भूतले घटा से विशेषणत्व घटा भाव हो गया विशेषण इसलिए घटाभाव में रहेगा विशेषणता अभी भूतल में जो घटाभाव है अभी भूतल और घटाभाव ये दोनों का बीच में सन्निकर्ष होगा विशेषणता अभाव जिसमें है वहां तक पहले आपको पहुंचना पड़ेगा यहाँ भूतल तक आप क्या सन्निकर्ष से पहुंचेंगे संयोग तो संयोग तो होना पड़ेगा भूतलों के साथ अभी भूतल और घटाभाव ये दोनों का बीच में जो संबंध है वो हुआ विशेषणता ये विशेषणता रहेगा अभाव में और वो संबंध हो गया ये दोनों का बीच में अर्थात भूतल में घटाभाव घटाभाव में रहेगा विशेषणता अभी कहते हैं कि वो विशेषणता जो है घटाभाव और भूतल ये दोनों का बीच में मान लीजिए कि भूतल के ऊपर एक फुट के ऊपर हम घटा घटाभाव को रखे हैं और कहते हैं कि घटा घटाभाव में है विशेषणता ये उसका ऊपर में नहीं उसे झूलता है नीचे घट वृक्ष का जैसे नीचे झूलता है मान लीजिए अभी घटा भाव से जो विशेषणता नीचे झूलता है कहाँ तक स्पर्श करेगा भूतल तक तो अभी जो विशेषणता नीचे झूला वो भूतल और घटाभाव का बीच में सनि संबंध करवा दिया नीचे झूल करके इसका क्या तात्पर्य है नीचे झूलना कहते हैं कि ये जो विशेषणता हुआ ये एक स्वरूप संबंध ये स्वरूप संबंध क्या है कहते हैं ये कुछ अलग नहीं है अर्थात ये भूतल से कुछ अलग वास्तविक पदार्थ नहीं है तो इसलिए उसको कहते हैं कि ये स्वरूप संबंध ही है स्वरूप संबंध अर्थात या तो घटाभाव मान लीजिए नहीं तो भूतल मान लीजिए ये कोई विशेषणता बोलकर के दोनों का बीच में और जोड़ने वाला है जो एक फुट कहते हैं ऐसा कोई और अलग पदार्थ नहीं है अर्थात तो घटाभाव ये भूतल ये दोनों का बीच में संबंध स्वरूप संबंध अर्थात तो ये कुछ अलग पदार्थ नहीं है अगर हमको एक बुद्धि में बैठाना है कैसा कहेंगे हम जब कहते हैं कि घटा भाव में विशेषणता रहेगा उसका ऊपर में नहीं रहेगा उसका नीचे झूलेगा झूल जुल करके भूतल के साथ संबंध करवा देगा ये हो गया सा। अच्छा ठीक है पदकृत्य में विशेषण भाव विशेष्य भाव चेती बोध्यम क्योंकि मूल में कह दिया विशेषण विशेष्य भाव इसको कहते हैं विशेषण भाव और विशेष्य भाव भाव शब्द तो उभय के साथ अनवय हो गया इंद्रिय संबद्ध विशेषणत्वम इंद्रिय संबद्ध विशेष्यत्वम इंद्रिय के साथ संबद्ध होगा चाहे भूतल हो चाहे कुछ भी पदार्थ हो उसमें विशेषण संबंध से रहेगा तो उसमें विशेष्य संबंध से रहेगा तो उसमें आ जाएगा इंद्रिय संबद्ध विशेषणत्वम संबद्ध संबद्ध हो जाएगा भूतल हो जैसा और उसमें विशेषण होगा अभाव उसमें विशेषणत्व इसी प्रकार इंद्रिय संबद्ध हो जाएगा विशेष्य इसमें रहेगा विशेषत्व इतिहा विशेषण भाव सन्नीकर्षम उपाद्य दर्शयतीशेषणत्व तो, अथवा विशेषणता ये सन्नीकर्ष को मूल में दिखाया हैं विशेषता नहीं दिखाए हैं दृष्टान में उपाद्य दर्शयती मूल में कटाभाव भूतलम चक्षु संयुक्त भूतले घटा भाव विशेषण और इह भूतले घटो नर्थ भूतले घटा भाव विशेष कौन हो जाएगा घट कहाँ है घटाभाव तो भूतले घटा गया तो घटाभाव हो गया विशेष्य तो घटाभाव में आ जाएगा विशेष्यता तो यह भूतले घटो नास्ती इत्यादि विशेष्यता सन्निकर्षो अवशेय अवशेय निश्चय ऐसा निश्चय करना चाहिए सप्तम्यंत्य विशेषणत्व भूतले सप्तम्यंत है वो विशेषण है विशेषणत्व ठीक जो है उसमें भूतल विशेष हो जाएगा हाँ क्योंकि घटा भाव बद्ध अन्य तो पदार्थ तो भूतल हुआ वो विशेष है सप्तम तो तो तो तो क्या उनको बुद्धि लेना है ये तो अर्थात तो आप कहते ना इसको फॉर्मूला से हम जान लिया किन्तु यहाँ क्या जानना है जैसे हम कहेंगे की भूतले घटाभाव मंदिर घटा भाव हो सकता है और पर्वत घटा भाव तो किसका अभाव है घटाभाव तो पर्वत घटाभाव मंदिर घटाभाव ये दोनों तो घटाभाव है कौन किया कोई विशेषण होगा और जब कहेंगे घटा भाववत भूतलम और पटवत भूतलम इस प्रकार कहेंगे पटवत भूतलम घटा भाववत भूतलम ये दोनों में भूतल तो एक ही है तो जो घटाभाव भूतलम वो पटवत भूतलम से भिन्न है क्योंकि एक में हमारा दृष्टि है अच्छा ये भूतलो तो घटाभाव वाला है तो घटाभाव भूतलम पटवत भूतलम से भिन्न है कौन भिन्न कर दिया वहां घटाभाव है या पट है विशिष्ट भिन्न हो गया विशेष एक ही है भूतलम भूतल वो तो विशेष है विशेष एक ही है किन्तु विशेषण ही भेदक करवाता है तो जब कहेंगे घटाभाव और पटवत ये दोनों लोग है हमारा बुद्धि में अलग आता है क्यों हम अलग के रास्ता पर वो भूतल में पहुंचते हैं विशेष एक ही होने पर विशिष्ट अलग हो गया तो यहाँ विशेषण अर्थात अलग अलग कौन करवा दिया कहते यहाँ घटाभाव और ये पट तो घटाभाव भूतलो कहने से घटाभाव भूतलो को दूसरों से भिन्न करवाता है घटाभाव भूतलम किन्तु घटा हुआ तो मंदिर है मंदिरों को भूतल से भिन्न कौन करवा दिया तो कहते ये घटाभा यहाँ है तो जिसके चलते भिन्न होता है वो विशेषण होगा और जो भिन्न होता है वो विशेष होगा ये अर्थात तो उसका मूल होता तो दृष्टि आगे इस प्रकार के समझ जाना थोड़ा तो वो तो फॉर्मूला है मतुभ जहाँ मिलेगा मतुप का जो प्रकृति होगा वो विशेषण नहीं होगा क्योंकि मतुप वाला जो होगा वो विशेष होगा ये तो बात है अरे सप्तम अंतर विशेषण ये न्याय ऐसे बना दिए हैं। लेकिन सप्तम अंतर विशेषण बनाने का अर्थ है कि वो जो विशेष है कभी ये सप्तम अंत में रहेगा कभी वो सप्तम अंतर कभी वो सप्तम अंतर ये भेदंगे घट अभाव केवल घट अभाव जो है वो तो विशेष क्योंकि वो तो मतुभ है मतुभ का अर्थ तो प्रत्यय विशेष है हजार ओ <tip> शंकर शंकर